शाह ओ शांति है शांति शाम चांदोज्य उपनिषद की पैतीसवी कक्षा चांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक को हम देख रहे थे जिसमें पिछली कक्षा में सातवें खंड तक हमने देखा था श्वेतकेतु पढ़ने के बाद में लौट के आया कि पिता उद्दालक आरूणी से कुछ पूछते हैं और वो चर्चा यहां पर चल रही है और इस चर्चा के माध्यम से आरूणी उद्दालक अपने पुत्र को श्वेतकेतु को ये बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है मैं कहता कि तूने सब पढ़ लिया वेद पढ़ लिया लेकिन वो क्या चीज है जिसके सुनने पर न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है जिसके मनन करने पर कुछ भी मनन किया हुआ नहीं रहता और जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है वो क्या चीज है जो बाकी चारी चीजें तुमने जानी हैं इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यदि उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना उसको नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना उसको नहीं विचारा तो जैसे कुछ भी नहीं विचारा और उसको उसको सुन लेने पर जैसे सब कुछ सुन लिया जाता है इस रूप में प्रशंसा के लिए उसकी महत्ता परमात्मा की महत्ता वो बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इसी क्रम में वो आगे भी बताते हैं खंड उदालको है अरुणी श्वेत के तुम पुत्र फिर वही अरुणी जो उद्दालक थे अरुण के पुत्र उन्होंने उद्दालक को यानी अपने पुत्र को और बात कही क्या कहा स्वप्नातम में सौम्य विजानी ही थी हे सौम्य मुझसे तू स्वप्नांत को जान स्वप्न का अंत स्वप्न का परिणाम जो होता है उसको जान स्वप्न यानी जो हम सपने लेते हैं निद्रा निद्रावस्था में जो हम कुछ देखते हैं सुनते हैं चखते हैं, खाते हैं पीते हैं इत्यादि जो घटनाएं चलती रहती हैं मन में विचार उसका अंत उसकी समाप्ति और वो स्वप्नांत है सुषुप्ति गाढ़ निद्रा उससे तात्पर्य उस, उस गाढ़ निद्रा को तू जान उपदेश देना चाहते हैं उसका ही ब्रह्म का ही लेकिन शुरुआत अलग अलग ढंग से करते हैं तो यहां पर कहा स्वप्नांतम में सोमे भी जानी उसको तू जान स्वप्न को जान निद्रा को जान सुषुप्ति को जान क्या है वो तो यत्र ए पुरुषम स्वपीति नाम जहां ये मनुष्य पुरुष सो जाता है उसको कहते हैं कि ये सो गया जिसे ये कहा जाता है कि ये सो गया उसको जान तू तो सोया हुआ है उसको तू जान और जब वो सो जाता है तो होता क्या है तो बोले सता सोम में तदा संपन्न भवती सोम्य उस समय वो सत से संपन्न हो जाता है सता एक सत का तृतीया एक वचन है उससे युक्त तो हो जाता है उसके साथ जुड़ जाता है युक्त तो हो जाता है जैसे कि हम कहें कोई ये धन से संपन्न है धन से युक्त है धन उसको प्राप्त हो गया है ऐसे ही वो उस सत से संपन्न हो जाता है उसको सत मिल जाता है सत प्राप्त हो जाता है वो सत क्या है वो परमात्मा है ब्रह्म है तो बता तो रहे थे कि तू स्वप्नांत को जान स्वप्न के परिणाम को जान सुषुप्ति को जान लेकिन वास्तव में प्रयोजन तो जब ये पुरुष सोता है तब सत के साथ में संपन्न हो जाता है उससे युक्त तो हो जाता है अब यहां निद्रा को वास्तव में बताने का प्रयोजन नहीं है सीधे सीधे निद्रा को नहीं बता रहे बताना परमात्मा को चाह रहे कि कैसे हम परमात्मा से युक्त तो हो जाते हैं स्वप्न के समय निद्रा के समय स्वप्न शब्द निद्रा के लिए भी आता है और जब निद्रा और स्वप्न दोनों शब्द प्रयोग किए थे हैं, तो स्वप्न तो सपने देखने में आता है और निद्रा सुषुप्ति की है नहीं तो स्वप्न सामान्य रूप से निद्रा के लिए भी आता है तो निद्रा का परिणाम क्या है निद्रा में हम उससे युक्त हो जाते हैं संपन्न हो जाते हैं निर्धन नहीं रहते जागृत अवस्था में जैसे हम उस ब्रह्म से रहित है निर्धन है उससे क्योंकि हमें उसका आता पता ही नहीं लग रहा है हमें उसका बोध ही नहीं हो रहा है हम उस आनंद को ही नहीं ले पा रहे हैं, उसमें रहते हुए भी उसको जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्वप्न ऐसा है निद्रा ऐसी है जहां हम उससे संपन्न हो जाते हैं युक्त तो हो जाते हैं उसका लाभ हमें मिलता है उसका आनंद हमें प्राप्त हो जाता है तो सता में तदा संपन्नो भवति। अंक्य दर्शन का भी जो प्रसिद्ध सूत्र है समाधि सुशुक्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता ये ब्रह्मरूपता जो है ये ब्रह्मरूपता ये उसी बात का सता संपन्न भवती उससे युक्त हो जाता है ब्रह्मरूपता हो जाती है ब्रह्म के जैसा हो जाता है ब्रह्म को प्राप्त कर लिए वे जैसा हो जाता है तो समाधि में भी सुषुप्ति में भी और मोक्ष में तो खैर होता ही है समाधि में भी होता है ये सुषुप्ति जो है उसी तरफ यहां पर संकेत है आगे स्वम अपी तो वो उस समय स्वयं से संपन्न हो जाता है स्वयं को प्राप्त कर लेता है अब स्वम का दो तरह से अर्थ करते हैं एक स्वम उस परमात्मा ब्रह्म को भी कहा जाता है एक अपने को प्राप्त कर लेता है तो जिस समय वो निद्रा में रहता है सुषुप्ति में रहता है उस समय आत्मा अपने स्वरूप में रहता है अन्य के स्वरूप में नहीं रहता है स्वयं अपी इतो भवती अपने आप को वो प्राप्त किया हुआ होता है अपने आप में लीन होता है जागृत अवस्था में हम जो भिन्न भिन्न रूप अपना स्वीकार करते हैं वो हमारे नैमित्तिक रूप हैं, बहुत सारे बाहर से जाने वह निमित्तों से हमें हैं और उसके अनुरूप हम अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार का समझते रहते हैं लेकिन जब वो सारे बाहर के निमित्त हट जाते हैं बाहर की कोई सूचनाएं नहीं आ रही है बाहर का कोई ज्ञान नहीं आ रहा है और जो अंदर भरा हुआ है संस्कार के रूप में वो भी अभी वृत्ति रूप में स्वप्न के रूप में विचारों के रूप में नहीं आ रहा है तो वृत्ति सारूप्यता नहीं है अभी वृत्ति सारूप्यता नहीं है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है स्व अभी इतो भवति तस्मात एनम स्वपीति इति आचक्षते इसलिए इसको कहते हैं कि स्वपीति सो रहा है संस्कृत में स्वपीति सो रहा है तो स्वपीति में देखिये स्व जो है एक तो स्वम अपी इतो भवती स्वपीति निरुक्त शैली में थोड़ा कुछ शब्द हट जाता है कोई वर्ण कुछ आ जाता है और मिलकर के स्वपीति स्वयं अपी इतो भवती स्वपीति सोरा है मतलब अपने में पहुंचा हुआ ये अपने में पहुंचा हुआ है अपने को प्राप्त किया हुआ है ये वो स्थिति है ये अपने स्वरूप में है अभी जागरूक नहीं है सुषुप्ति में भी कुछ बोध रहता है लेकिन वो उस तरह का नहीं रहता जैसा समाधि में रहता है तमोगुण तो की अवस्था है तमोगुणी तो अवस्था है और सीधे सीधे बोध नहीं होता लेकिन वो अपनी स्थिति में पहुंच जाता है तो समाधि में अपना बोध भी रहता है और मुक्ति अवस्था में भी उसको जानकारी रहती है लेकिन तीनों में वो अपनी स्थिति में पहुंचा हुआ होता है उस परमात्मा से युक्त हुआ हुआ होता है तो परमात्मा से युक्त तो होना और अपनी स्थिति में पहुंचना ये सत सत स्थितियां बताई जा रही हैं हम वास्तव में अपनी स्थिति में पूरी तरह तब पहुंच पाते हैं जब हम उस तरह के हो जाते हैं और अपनी स्थिति में पहुंचे और उसके बाद हम परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं तो तस्मात एनम स्वपीति आचक्षते स्वम ही अपी तो वो अपने आप को प्राप्त किया हुआ होता है अपने में लीन होता है तो परमात्मा से युक्त होता है और अपने में लीन होता है अपने को स्वरूप में रहता है और परमात्मा को प्राप्त किया हुआ रहता है उससे संपन्न होता है जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं बाहर के जब रूप में रहते हैं तब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते परोक्ष रूप से ये सात सात चीजें कही हुई है अब थोड़ा और इसी को समझाने के लिए कहते हैं आत्मा के के बारे में बताया परमात्मा का भी बताया तो दूसरे प्रभाग में कहते हैं स यथा शकुनी सूत्रे न दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलप्त्वा बंधनम एवं उपश्रयते बोले तो जैसे कोई पक्षी शकुनी पक्षी सूत्र से बंधा हुआ हो धागे से बांध रखा हो उसको कितना उड़ेगा वो तो इधर उधर दिशाओं में जाता हुआ उड़ता हुआ इधर गया उधर गया तो कहीं उसको आश्रय नहीं मिल रहा है तो अंत में वो थक करके वहीं आके बैठ जाता है जहां वो, से वो बंधा हुआ था और कहीं आश्रय ना पाकर के वहीं आ जाता है कितना भी इधर उधर जाता है वापस वहीं आ जाता है तो दिशम दिशम पति अन्यत्र आयतनम अलब्धवा बंधनम एवं उपाश्रय थे इसी प्रकार से ये तो उदाहरण बताया एवम एवं खलु सोम्य तन वह मन जो मन है हमारा सबका दिशम दिशम पतित्वा भिन्न भिन्न दिशाओं में जा जा करके उड़ उड़ करके गिर गिर करके यहाँ गया वहां गया वहां गया सब जगह जा रहे अन्यत्र आयतनम अलब्धवा दूसरी जगह आश्रय को आधार को न पा करके प्राणम एवं उपाश्रय थे उपश्रय उस प्राण पर ही वापस आकर के टिक जाता है तो प्राण मतलब यहां आत्मा प्राण बंधनम ही सौम्य मनाई ये मन किससे बंधा हुआ है प्राण से बंधा हुआ है आत्मा से बंधा हुआ है जैसे धागे से वो पक्षी बंधा हुआ था और इधर उधर उड़ के भी बार बार फिर वहीं आएगा कोई आश्रय नहीं मिलने वाला है उसको ऐसे ही मन को भी कोई आश्रय नहीं मिलता इधर उधर भटकता रहता है और कोई आश्रय जब नहीं मिलता है तो वापस वहीं पर ही आ जाता है प्राण से आत्मा से वो बंधा हुआ है एक उदाहरण देकर के बात को समझाना चाह रहे हैं मन वैसे तो जड़ है शकुनी अपने आप में चेतन है पक्षी तो चेतन है और अपनी इच्छा से उड़के जाता है कि यहां गया वहां गया चलो वहां कुछ खाने को मिलेगा वहां बैठने को मिलेगा अपनी इच्छा से इधर उधर गया कुछ सुख पाने के लिए अच्छा लगने के लिए मन ऐसा नहीं है मन तो जड़ ही है लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि जैसे मन कभी इस विषय में जाएगा कभी उस विषय में जाएगा कभी इस विषय में जाएगा इधर उधर भटकता रहेगा भटकता रहेगा भटकता रहेगा पाना आश्रय को चाहता है कि कहीं मैं शांत हो जाऊं कहीं मेरे को शांति मिल जाए कहीं स्थिरता आ जाए कोई आश्रय मिल जाए मेरे को लेकिन कहीं उसको आश्रय नहीं मिलेगा तो जब कहीं आश्रय नहीं मिलता है ये उसको बोध हो जाता है तो वापस कहां आ जाता है वहीं अपने जहां वो बंधा हुआ था प्राण के साथ वहीं आ जाता है तो सामान्यतया जैसे हम सांसारिक विषयों में मन को पहुंचाते रहते हैं मन को ले जाते हैं लेकिन वहां कहीं भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है पूरा सुख नहीं मिलता पूरा आयतन पूरा आश्रय कि ये सच्चा आश्रय है ये विषय ये वस्तु ये व्यक्ति ये क्रिया यहां कहीं कुछ ये गुण ये मेरा आश्रय है यहां मैं टिक जाऊं नहीं टिक सकता थोड़ी देर बाद में मन उछले गई वहां से तो क्योंकि उसे पता लग जाता है कि यहां आश्रय नहीं है पूर्ण तृप्ति नहीं है तो ऐसे भटक भटक करके इधर उधर उधर सब दिशाओं में यानी सारी वस्तुएं दिशाओं का मतलब है उन दिशाओं में रहने वाली सारी वस्तुएं गुण क्रियाए सब आ गए उसमें जहां भटकना है भटके इधर उधर सब और भटक भटक करके उसने यदि देख लिया है समझ लिया है वो तो वहीं पर ही आ जाएगा प्राण पे आके टिक जाएगा वो मन पे ही आके टिकेगा जब उसको संसार की चीजें देख देख करके वित्णा हो गई है यहां कोई आश्रय नहीं है ये सच्चा आश्रय नहीं है वो अपने पे आके टिक जाएगा आत्मा पे आके टिक जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं जिसको ये पता है कि मैं यहां यहां देख चुका हूं इस दिशा में देख चुका इस वस्तु को देख चुका उसको याद है तो दोबारा वहां नहीं जाएगा फिर लेकिन जिसको ये नहीं पता है कि मैं देख चुका हूं स्मृति नहीं है तो देख भी लिया तो भी ढूंढते ढूंढते आगे गया फिर वहां से मानो छट गया दूसरी जगह गया फिर वापस वहीं आ जाएगा भूल सा जाता है पता ही नहीं है कि यहां गया और इसको मैं भोग के देख चुका हूं यहां तो वो चीज है ही नहीं अथवा बस इधर उधर उड़ने में ही आनंद ले रहा है ये नहीं देख रहा है कि यहां कहीं भी आश्रय नहीं इस विवेक को प्राप्त नहीं कर रहा है समझ को प्राप्त नहीं कर रहा है तो तो उड़ता रहेगा वो उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा जब तक थक नहीं जाता और जब तक पूरा तृप्त नहीं हो जाता लालसा बनी रहेगी दौड़ता ही रहेगा दौड़ता ही रहेगा और जब ये दौड़ समाप्त हो जाएगी पता लग गया कि ये आश्रय नहीं है इतना बोध हो गया वो तो वापस आत्मा पे आएगा आत्मा पे ही आके टिकेगा मन और कहीं जाएगा ही नहीं तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है चित्त जब वृत्तियों की तरफ नहीं जाता है तो कहा होगा वो आत्मा पे आके टिकेगा आत्मा का बोध हो ही जाएगा वृत्ति निरोध होते ही अपने आप हो जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं वहीं आके टिक जाएगा तो प्राण बंधनम ही सौम्य मनाई थी मन तो प्राण से बंधा हुआ है तो मन प्राण से आत्मा से बंधा हुआ है तो उसी के लिए काम करता रहता है वो आगे देखिए ये तो इन्होंने इनको स्वप्नांत के बारे में स्वप्न के परिणाम स्वप्न निद्रा इसके बारे में बताया और इसको करते हुए भी आत्मा और परमात्मा दोनों का उपदेश दे दिया उसको साधना का भी उपदेश दे दिया संकेत रूप में सारी बात बता दी एक उदाहरण से भी अब हम खाते पीते भी हैं तो उसके बारे में कह रहे उधर निद्रा की जो कि हर व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है बात रखते हुए फिर परमात्मा आत्मा तक पहुंचा दिया अब भूख और प्यास ये भी हर व्यक्ति के साथ में जुड़ी हुई है उसको उदाहरण लेते हुए फिर आत्मा परमात्मा तक पहुंचा देंगे मूल परमात्मा तक पहुंचा देंगे एक शैली इनकी इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाते हैं एक शैली शिक्षा के अंदर कि कोई व्यक्ति जो जानता है पहले उसको उसके बारे में बताते हैं वहां से पकड़ते हैं उसको ये जो जानता है और उस जानेवे के आधार पर उसको अज्ञात चीजों का भी बोध करा देते हैं उदाहरण यही होते हैं उदाहरण ज्ञात चीज का होता है उदाहरण ज्ञात का होता है जिसको हमने जाना है और उससे जिसको बताते हैं दृष्टांत जो होता है वो अज्ञात होता है तो ज्ञात से अज्ञात को जा दृश्य जगत है इससे अदृश्य की तरफ जा रहे हैं इसको समझ करके वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले हम वही करेंगे जहां हम खड़े हैं जो जानते हैं उसी शैली के अंदर तो अब भूख और प्यास की बात ले आए अगर मोटे मोटे रूप से आगे आगे का कोई देखे तो बोले ये आध्यात्मिक ग्रंथ है क्या स्वप्न की और खाने और पीने की बातें रख रहा है ये प्रयोजन नहीं है उसके पीछे की बात बताना चाहते हैं तो तीसरा प्रभाग देखिए अशना में सोम्य बिजानी ही थी हे पुत्र भूख और प्यास को मेरे से जानो अब हम किसी को कहें कि भाई भूख और प्यास को मेरे से जानो या हमारे को कोई कहे कि तुम भूख और प्यास को जानो तो हम कहेंगे भूख प्यास को तो मैं जानता ही रोज का काम है रोज भूख लगती है रोज प्यास लगती है क्या जानना है आपको इसमें हो जाए लेकिन इसमें भी वो जनाना चाहते है क्या यत्री तत्पुरुषो अशिषिषति नाम आप एवं तद अशितम नयनते बोले ये मनुष्य जब खाना चाहता है अब खाना चाहता है तो फिर खाएगा भी तो इसके खाए हुए को लेके कौन जाता है लेकर के कौन जाता है इसको भाई कहते हैं हम खाते हैं चबाते हैं निगल लेते हैं निगल लिए वो पच गया पचने के बाद में अन्न का प्रयोजन है हमारे को शक्ति ऊर्जा पुष्टि इत्यादि देना बल ऊर्जा देना वो कैसे पहुंचती है वहां तक कैसे मिलती है कौन ले जाने वाला होता है इनको तो उसके लिए इन्होंने कहा ये तर पुरुषो अशिषिशति नाम जो भी ये खाना चाहता है तो अप एव तद अशितम नयंते। आपा एवं जल ही उसको लेके चाहते हैं ये जितना भी अन्न है उसको ले जाने वाला जल है आपा है उसके बिना नहीं जा सकता हम खाने से ले लीज हम सूखी चीज खा नहीं सकते निगल नहीं सकते मुंह में पानी आएगा लार बनेगी वो जल का ही रूप है तरल होगा हमारे भोजन में जल होगा वो नहीं हो तो हम नहीं खा सकते पचन होगा पचन के बाद में उसका रस जो शोषण मुख्य तत्व है सार सार भाग है वो जब आंतों से शोषित होता है और फिर शरीर में जाता है नाड़ियों के नलियों के माध्यम से तो वो पोषण कैसे जाता है वो भी जल के अंदर घुल के ही जाता है अगर जल नहीं हो तो नहीं जा सकता है ये जो रस है रक्त है इसमें जो द्रव पदार्थ है जिसमें ये तत्व तो घुले हुए रहते हैं उसमें विद्यमान रहते हैं तो जल ही तो उसको लेकर के जाता है बोले तो इस अन्न को ले जाने वाला जल ही है आपा एवं तद अशितम नयनते तद्यथा जिस प्रकार से गो नाय अश्वनाय पुरुष नाय गो नाय मतलब गो को गाय को ले जाने वाला ग्वाला गो नाय नयती गाय को ले जाने वाला अश्वनाय अश्व गुर, को ले जाने वाला उसका घुड़ घुड़सवार है या जो भी सईस है और पुरुष पुरुष को ले जाने वाला मनुष्यों को इधर उधर ले जाने वाला यानी कोई राजा है सेनापति है नेता है मनुष्यों को इधर उधर ले जाते हैं जो इतम तद अपा आचक्षते इसी प्रकार से इस जल को भी कहते हैं क्या अशनायी अशनाया, इती। अशनाया इती। उसको अशनाया बोलते हैं क्योंकि तो अशनम आशम नयति इति अशम जो हमने खाया है उसको वो ले जाता है अशनाया उसको अशनय कहा जैसे कि औरों को कहा अशनाया जल को ले जाने खाए हुए को ले जाने वाला से अश्नाय शब्द व्याकरण में अष्टी में भी आता है वो भूख के अर्थ में आता है अश्नायो अशनायोधन्य धनाया पिपासा पिपा गर्देश में वो कार्य होते हैं कुछ अश्नायति, अशन शब्द है वैसे वहां पर और जिसको भूख लग रही है उसके लिए कहते हैं अश्नायति, और जो खाने खाने खाने क्या है तो वैसे भूख अर्थ नहीं है कुछ और अर्थ है तो तो अनीयति बन जाता है अशनायति तो अशनाय ये यहां पर शब्द प्रयोग किया उसी जैसा है और उदन्य वो भी शब्द यहां पर आगे आएगा वो भी निपातित करके बनाए हुए हैं ये शब्द इस तरह के भूख और प्यास से संबंधित है जुड़ा हुआ तो यहां पर भी है लेकिन यहां इसका अर्थ किस तरह खोला है कि यह जल इसका मतलब जल लिया जा रहा है अशनाया का मतलब आपह जल को ग्रहण किया गया तो क्योंकि वो खाएवे को हमारे को लेकर के जाता है तो बोले इसीलिए इसको अशनाया कहते हैं जैसे गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय ऐसे अशनाय आगे तत्रितुंगम उत्पतित सौम्य विजानी ही नेदम अमूलम भविष्यती थी तो कहा तत्र छुंगम ये शुंग शुंग मतलब जो अंकुर निकलता है नया नई कोपल निकलती है नया नया पौधा निकलता है जो शुंग उठता है ऊपर उठता है उत्पत्तितम ऊपर उठता है ये इसको जान ये जो शरीर है ये कैसा है जैसे कि अंकुर निकल रहा है तो नेदम अमूलम भविष्य थी ये अमूल नहीं है इसका कोई मूल ना हो ऐसा नहीं है इसका कोई मूल है आधार है कैसे ये उग रहा है जो हमारा शरीर बढ़ता है चलता है ये एक तरह से अंकुर की तरह से ही अंकुर की तरह से बढ़ता है जैसे पौधा तो होता है ऐसे ही हमारा शरीर भी बढ़ता है हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो ये अमूल नहीं है इसका कुछ ना कुछ आधार है तो खाया पिया वो हमारे शरीर में लगा उसको हम आधार मानते हैं लेकिन ये कुछ और भी चीजें आगे कहना चाहते हैं आगे तकूलम स्याद अन्यत्र अन्नाग इस शरीर का और क्या मूल होगा अन्न को छोड़ करके अन्न के सभी चीजें आ जाती है खाने पीने की जो भी हमें जीवन देता है वो सभी चीजें अन्न के अंतर्गत आती हैं। अन्न का मतलब ये जो दाने होते हैं यानी तो गेहूं चावल जो मक्का यही नहीं है हम दाल को अन्न नहीं बोलते सामान्यतः गेहूं चावल आदि को अन्न बोलते हैं दाल को है सब्जियां हैं फल हैं, इनको अन्न नहीं बोलते हैं पर यहां अन्न शब्द से वो सभी का ग्रहण किया गया है, अन्न एक मुख्य भाग है हमारे भोजन का अन्य चीजें भी अन्न के अंतर्गत आएंगे तो इसका इस शरीर का मूल अन्न के अतिरिक्त तो और क्या हो सकता है उसी से ये बढ़ता है अब आगे कहते हैं एवम एव खु सौम्य अन्ने आपो मूलम अन्विच्छ तो ठीक है शरीर का मूल तो अन्न है इस अन्न का मूल क्या है ये अन्न भी तो शुंग है अंकुरित हुआ हुआ है ये भी तो बढ़ा हुआ है कुछ बना हुआ है उभरा हुआ है निर्मित है जैसे शरीर बना ऐसे ये अन्न आदि भी तो बने इसका मूल क्या है इसलिए उन्होंने कहा एवं खलु सो में अन्ने न शुंगे ना ये अन्य रूप जो शुंग है पहले शरीर रूप शुंग था अभी अन्य रूप शुंग पे आ गए शरीर का आधार मूल तो अन्न और अन्य रूप शुंग का आधार क्या है तो आप मूलम अन्विच इसका मूल जल है इसका अन्वेषण कर देख समझ इस बात को पहले भी जैसे आया था कि जल बरसता है तो अन्न बहुत हो जाता है मूलम अन्विच्छ फिर आगे कहा अद भी सौम्य शुंगेना तेजो मूलम अनविच्छ बोले अध भी ये जो जल रूप शुंग है जल भी शुंग है ये भी बना हुआ है निर्मित है इसका मूल क्या है तो कहा इसका मूल तेजो मूलम अनविच्छ तेज इसका मूल है ये देख खोज समझ और सृष्टि रचना में जैसा पीछे भी अभी आया था उद्दालक नहीं क्षेत्रकेतु को बताया था वहां भी यही तीन चीजें थी तेज था आपह था और अन्न था उससे ये उत्पन्न हुआ उससे ये उत्पन्न हुआ तो जिससे जो उत्पन्न हुआ जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका मूल कहलाता है तो तेजो मूलम अन्विच्छा फिर आगे कहा तेजसा सौम्य शुंगे न अन्विच्छा कि तेज शुंग के द्वारा ये तेज भी तो अग्नि भी तो उत्पन्न हुई है ये भी तो शुंग रूप है इसका मूल क्या है उसको तो सतमूलम अन्विच्छ सत सन मूलम सन यानी सत विद्यमान वो चीज वो इसका मूल है ऐसा तू खोज वहां पर भी पहले कहा था सदैव सोम में अग्र आशीत स्वता बहुश्याम प्रजा और फिर उसने वो सारी चीजें उत्पन्न की ये सब रचना की तो उसी तरह बिल्कुल उसी शैली में यहां पर नीचे से चलते हुए और वहां तक पहुंचे वहां पहले सबसे लेकर के इधर नीचे तक बताया था सबसे ये उत्पन्न हुआ तेज हुआ ये हुआ ये प्रतीक के रूप में कुछ चीजें ली भी और यहां पर विपरीत ढंग से बताया जा रहा है तो तेजसा सोम्य शुक शुंगे न सनमूलम अनविच्छा सनमूला सोम्य इमा सर्वाहा प्रजा तो ये कहते हुए ये कुछ चीजें बता दी और जो शरीर को भी शुंग के रूप में कहा था तो बोले जितनी भी ये प्रजाएं हैं ये जो उत्पन्न हुई हुई हैं, जितने भी ये शरीर हैं, ये वास्तव में सनमूला उस सत के ही मूल वाले हैं वही इन सबका मूल है सोम्य इम सर्वाह प्रजा सताये था ना सत ही आश्रय है सत प्रतिष्ठा सती इनकी प्रतिष्ठा है आधार है उसके बिना ये को, कोई नहीं रह सकते निष्द में और भी जगह आता है को एव अन्यात कह प्राणियात यदि ऐसा आकाश आनंदो न कौन प्राण ले सके कौन जी सके यदि ये आकाश आनंद रूप यानी परमात्मा नहीं हो तो, तो हम सबका आधार वो परमात्मा है ये इन्होंने परमात्मा का अध्यात्म का उपदेश दिया सन्मूला सोम्य ईमा सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा तो पीछे जो अभी इन्होंने शुरू किया था अशना पिपाशे में सुमे बीजा नहीं थी भूको और प्यास को उसको जानो तो खाने से संबंधित तो पीछे कहा था अब प्यास वाला बचा है उसको ले रहे हैं पांचवें प्रभाग में अर्था यत्रपुरुष पिपासति नाम तेजा एवं बोले जब ये पुरुष पीना चाहता है पीता है तो पीने के बाद में तो इसको कौन ले जाता है इस पीए को कौन ले जाता है तो तेज ही इस पीए को लेकर के जाता है अग्नि लेकर के जाती है ऊर्जा लेकर के जाती है बिना शक्ति के ये आगे नहीं बढ़ सकते तो तेज इसके पीछे है तो बस उसी शैली में फिर बोल रहे हैं तद्यथा गोनायो अश्वनाय पुरुष जैसे कि गोनाय गाय को ले जाने वाला अश्व को ले जाने वाला और पुरुष को ले जाने वाला कहा कहलाता है इतवम तत्तेज आचष्टे उसी प्रकार इस तेज को भी कहते हैं क्या उदन्य उदन्य उसको उदन्य कहते हैं तो जैसे वहां पर अशनाया या अशनाया था ऐसे यहां पर उदन्य है ये भी वही अष्टाधे वाला सूत्र है वो पिपाशा से संबंधित है यहां भी प्यास से संबंधित है लेकिन ये उदन्य किसको कहा जा रहा है तेज को कहा जा रहा है वहां जल उसका अभिदेह था यहां पर तेज है उदन्य तथा एवं शुंगम उत्पतित सौम्य बिजानी नम मूलम भविष्य थी तो ये जो शुंग उत्पतिथित है इसको भी समझ नेदम अमूलम भविष्यती थी ये अमूल नहीं होगा उसी तरह से जैसे कि वहां पर कहा था पीछे कहा था बिल्कुल उसी शैली में कह रहे हैं तो इसका मूल क्या होगा कहा कि जल ही है अगला प्रवाग देखिए छठा तस्व मूलम सियात अन्यत्र अन्यत्रदभ्य जल से आपस से अतिरिक्त तो उसका मूल और क्या हो सकता है वही मूल है और फिर आगे उसी शैली में कह रहे हैं अद्भि सौम्य शुंगे न तेजो मूलम अन्विच्छ जल रूपी शुंग से के स... के माध्यम से उसका तेज मूल है उसका तेज मूल है इसको जान समझ खोज फिर तेजसा सौम्य शुंगे न तनमूलम अन्विच्छ तेज रूपी शुंग के द्वारा उसके मूल को तू तो जिस चीज को जानना है उसी उसको पकड़ करके उसी से उसके मूल को जानने के लिए बात करें इसको जान और इसी से इसके मूल को भी पकड़ उसके मूल का पता भी वहीं से लग जाएगा सनमूला सौम्य इम सर्वा प्रजा तो ये जो तेज था ये तेजसा सौम्य शुंगे ना सनमूलम अनविचय सत्य यानी वही चेतन ब्रह्म इसका मूल है और बाकी वही पंक्तियां हैं कि परमात्मा मूलक ही ये सारी प्रजाएं हैं सत प्रतिष्ठा आगे कहा यथानुखलु सौम्य इमास तीसरो देवता पुरुषम प्राप्य और पीछे वाली कथा को साथ में जोड़ते हुए कह रहे हैं जैसे वो तीन देवता थे वो तीन देवता वही तेज आप और अन्य तो यथानुखलु सौम्य इमास तीसरो देवता ये तीन देवता पुरुषम प्राप्य इस चेतन आत्मा को प्राप्त करके त्रिवृत त्रिवृत एका एक भवंती तीन तीन मिलकर के एक एक हो जाते हैं जैसे एक शरीर हमें मिला है हमें लगेगा एक ही शरीर है लेकिन उसमें वो तीनों चीजें भी विद्यमान है तदुत्तम पुरस्तादेव इस विषय में हम पहले कह ही चुके हैं भगवती सोम्य पुरुषस्य से प्रयतो वांग मनसी संपत्ति मन प्राणे मन तेज, प्राण तेजसी तेज परस्याम देवता अब एक और बात कह रहे हैं भवती सौम्य पुरुष से यतः पुरुष से यहां से प्रकर्ष रूप से जाते हुए पूरी तरह जाते हुए कब चले जाते हैं पूरी तरह बस वो तो नहीं रहे चले गए वो तो मर गए तो जब मृत्यु को प्राप्त करता है मनुष्य तो उस समय क्या होता है जिस समय मरने की तरफ जा रहा है तब क्या होता है तो रे वांग मनसी संपत्ति थे वाणी मन में जा करके टिक जाती है यानी बोलना छोड़ देता है वो मन से तो अभी विचार कर सकता है अब वाणी वाणी के रूप में नहीं बोल रही है अब वाणी तो समाप्त हो गई बस बोलना बंद वाणी बंद लेकिन जैसे कि वो मन में ही जाके टिक गई और मन ही जैसे बोल रहा है वो मन का ही विचार चलता रहता है मन प्राणे और मन फिर प्राण में जाकर के टिक जाता है कि मन से भी उसने सोचना छोड़ दिया मूर्छित हो गया लेकिन प्राण अभी भी चल रहा है सांस अभी भी चल रही है तो वो चीजें छूट गई और इधर आ गया प्राणस तेजसी और प्राण भी रुक गए हैं लेकिन अभी शरीर में गर्मी है शरीर गरम है अभी जीवित है थोड़ा तेज है और तेज है परस्याम देवतायाम और जब वो तेज है जो गर्मी है वो उस परम देवता के अंदर चली जाती है वो परम देवता परमात्मा के रूप में है कि यहां से जब जाता है व्यक्ति तो एक तरह से परमात्मा के ही अधीन होता है परमात्मा के ही को प्राप्त करता है वैसे तो अभी सब हम परमात्मा को प्राप्त ही सब परमात्मा में ही है लेकिन इन सब को छोड़ करके वो कहां पहुंचता है इस सारे प्रसंग की कुछ लोग आत्मा परक व्याख्या भी करते हैं और कुछ परमात्मा परक भी करते हैं अधिकांश परमात्मा परक व्याख्या करते हैं आत्मा का प्रसंग बीच बीच में आता है और आगे चूंकि एक संदर्भ आता है तत्वम असि उसकी दृष्टि से उस पंक्ति बहुत विचारणीय रहती है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ लिया जाए तो जब अगर पीछे पीछे सारे परमात्मा का वर्णन है तो वहां तत्वम असी तू वही है श्वेत के तु है श्वेत के तो तत्वम असी तू वही है यानी तू वही ब्रह्म है, है। अद्वैतवादी इससे वो अर्थ लेते हैं कि पीछे ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था फिर कहा गया कि तू वही है यानी तू ब्रह्म है सीधे सीधे वचन मिलता है वो इससे अद्वैत की पुष्टि करते हैं तो तत्वम उस पंक्ति के दूसरे अर्थ भी हैं पूरे वर्णन को ब्रह्म का मानते हुए भी तत्वम असी वहां पर वो तत्व है वो आत्मा है वो तत्व है वो ही वास्तविक है वो ही सत्य है इस रूप में वहां पर किया जाता है ब्रह्म को मानते हैं लेकिन जब वहां पर तत्वम असी लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का तू है है मतलब मध्यम पुरुष आ रहा है तो परमात्मा तत्वम अस्थि बोला जाएगा असी थोड़ना बोला जाएगा इस असी के कारण से फिर वो इसका दूसरा अर्थ करते हैं वो कहते हैं यहां पर सारा आत्मापरक प्रकरण है इस सारा आत्मा का वर्णन लेते हुए फिर बाद में कहते हैं उस पंक्ति को और भी विवेचना करेंगे अभी तो वो तेज परम देवता में क्योंकि तो तीन देवता तो ये थे पीछे जो चार देवता आए थे तो जो सत्य था वो ही परम देवता था परमात्मा था इसलिए यहां परमात्मा अर्थ लेंगे तेज पे आश्रित हो जाता है और फिर बाद में वो परमात्मा पे आश्रित रहता है परमात्मा ही उसको इधर उधर ले जाता है यानी वो खुद कुछ नहीं कर सकता है आगे अब वही प्रकरण आ रहा है सातवां अनुप्रभाक स यो अणिमा वह जो ये अणिमा है है लघुत्व है जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है एतद आत्मीय एतद आत्मीय इदम सर्वम ऐसे देखिए एतद आत्मीय इदम सर्वम इदम सर्वम ये जो सारा का सारा हमें दिखाई दे रहा है ये जो सारा संसार है सृष्टि है ये एतद आत्म इस आत्मा वाली है कौन सी आत्मा ये जो परम देवता है जो कि अणिमा है जो कि सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबसे अधिक सूक्ष्म है उस आत्मा वाला है ये सारा का सारा इस उस आधार वाला है उस आश्रय वाला है ये सारा का सारा जैसे वो परमात्मा ही इस सब की आत्मा हो जैसे इस शरीर में आत्मा होती है ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में आत्मा है तो पीछे वाला जो है ये परम देवता ये परमात्मा के लिए ब्रह्म के लिए आता है वो ब्रह्म में चला जाता है तो ये जो सूक्ष्म है ये, ये ही सबकी आत्मा है सूक्ष्म साथ में क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि तो ये संसार तो दिखाई देता है वो परमात्मा तो ऐसे दिखाई नहीं देता है जब ये चीजें हैं तो परमात्मा कहां से है वो सूक्ष्म है वो इन सब में विद्यमान है इसलिए कहा सो अणिमा जो यह है ये सूक्ष्म है एतद आत्मदर्वम इस आत्मा वाला ही ये सारा का सारा है इस सारे संसार की आत्मा इस सारे संसार में विद्यमान सारे संसार का आश्रय वो परमात्मा है तत्सत्यम वो सत्य है वो वास्तविक है अंतिम सत्य वही है अंतिम आश्रय वही है अंतिम आयतन वही है इसलिए वो सत्य है वो सदा वैसा ही रहता है बाकी चीजें तो बदलती रहती है। वो सत्य है स आत्मा और वो आत्मा है वो चेतन है वो गतिशील है वो जानवान है सा आत्मा अब किस आत्मा की चर्चा चल रही है ब्रह्मा आत्मा की अब वो वचन आ गया तत्व असी श्वेत के तो हे श्वेत के तो तु। तत्व असी वह तू है वह कौन तत्कौन तत से जिसका वर्णन चल रहा था वो आएगा तो जो अद्वैतवादी अर्थ लेते हैं वो इसी कारण से ऐसे लेते हैं कि ये ब्रह्म का वर्णन चल रहा है तो कहते हैं तत्त्वम असि वह है वह ब्रह्म त्व असि तू है त्वम तत् असी तू वह है यानी तू ही ब्रह्म है तू जीव है वो ब्रह्म है तू इस रूप में इसकी एक व्याख्या होती है अब जो आत्मा परमात्मा को पृथक मानते हैं और अलग अलग जगह हमें स्पष्ट संकेत भी मिलता है पीछे भी जो आ रहा था कि वो जीवे न आत्मना अनुप्रविश्य व्याकरण नाम रूपे व्याकरवाणी थी तो वो देवता इस जीव आत्मा के साथ मिल करके यहां आता हुआ विभिन्न नाम रूपों को उत्पन्न करता है यानी जीव के साथ साथ आ रहे पृथकता हमें अलग अलग स्पष्ट पता लगती है इसलिए यहां पर वो अर्थ कि तू ही वह ब्रह्म है ये ना करके जब आत्मा परमात्मा को ब्रह्म को आत्मा को जीव को अलग अलग माना जाता है तो उस तरह फिर जो व्याख्या की जाती है वो ऐसी है कि स आत्मा वह आत्मा है स आत्मा इसमें यूं देखेंगे ए तद आत्मय सर्वम ये सब कुछ उसी आत्मा वाला है तदात्मा है परमात्मा स्वरूप है परमात्मा की यानी ब्रह्म आत्मा के रूप में आश्चर्य रूप में है तत्सत्यम वह सत्य है अब अगला जो है स आत्मा तत्वम असी इसको एक लेते हैं पहले हम कह रहे थे स आत्मा वह आत्मा है तत्वम असी तू वह है अब यहां क्या करते हैं स आत्मा वह जो आत्मा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो तत्व मसी वो तत्व है सत्य है वास्तविकता है जिसको पीछे कहा था तत्सत्यम तो इसलिए कहा कि स आत्मा तत्व वह आत्मा तत्व है अब असी का अर्थ तू है नहीं मध्यम पुरुष एक वचन नहीं है तो मध्यम पुरुष एक वचन ही लेकिन इसमें व्यक्त्य बहुत सारे होते हैं और प्रसंग के जब स आ गया है तो अब यहां पर कुछ भी लगा दो क्रिया कुछ भी लगा दो वो वही आएगा स आत्मा तत्वम असी तत्वम अस्थि वह आत्मा तत्व है असी का मतलब अस्थि लिया जाएगा ऐसा बहुत जगह शास्त्रों के अंदर आता है कि वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया तो मध्यम पुरुष तो एक यहां पर केवल मूल धातु भी लिख देते तो भी वही अर्थ आता स आत्मा चूंकि स वह इंगित कर चुके हैं वो अन्य पुरुष है अब चाहे असी के अंदर मध्यम पुरुष आए चाहे उत्तम पुरुष आए अर्थ प्रथम पुरुष का ही लिया जाएगा अब चाहे उसमें एक वचन हो बहुवचन हो अर्थ वही लिया जाएगा जो पहले संकेतित है तो जैसे व्याकरण में औत्सर्गिक रूप से हम प्रथम पुरुष एक वचन ले लेते हैं या प्रथमा विभक्ति का एक वचन ले लेते हैं औत्सर्गिक कथन है भाई उसमें शब्द का संस्कार करना है शब्द को यानी धातु को या प्रातिपदिक को हमें पद बनाना है बस तो पद बनाने के लिए कोई भी सुप और कोई भी थिंग ले आते हैं उसका उस तरह से प्रयोग हो जाता है तो यहां जब बात है तत्वम असी अब तत्व असी वह तू है ये अर्थ नहीं कर रहे हैं तत्व जो होता है एक सार वास्तविकता ये एक तत्व है ये एक, तथ्य है, ये एक वस्तु है जैसे विभिन्न तत्व होते हैं मौलिक तत्व होते हैं लोहा एक तत्व है सोना एक तत्व है इत्यादि वो तत्व तो ये जो है ये जो आत्मा है ये तत्व है एक एक विभिन्न प्रकार की वस्तु है उसका अस्तित्व है उसका अपने गुणकर्म स्वभाव है तो अब असी जो शब्द है यहां तो ये मध्यम पुरुष एक वचन दिखता हुआ भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही अर्थ देगा क्योंकि स आत्मा स वहां पर स्पष्ट संकेत किया हुआ है तो जैसे व्याकरण में वेदों में छंदस प्रयोग होते ही है सुपाम सुपो भवती या तिंगाम तिंगो भवती तिंग की जगह तिंग हो जाते हैं कि कोई से भी तिंग की जगह कोई सा भी हो जाता है क्योंकि वह केवल शब्द बनाने के लिए होता है जहां संदेह नहीं होता है वहां पर हो जाता जैसे कोई भाषा को नहीं जानते हैं, तब बोलते ही हैं वैसे भी और स्पष्टता हो जाती है तब भी ये प्रयोग होते हैं आजकल हमें थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन ऐसा प्रयोग हो जाता निश्चित चीज होने पे तो अब असी का मतलब अस्ति लेंगे तो वह आत्मा स आत्मा तत्वम असी श्वेत के तो हे श्वेत के तो यही वो वास्तविक तत्व है जिस तत्व को जनाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे जिसके सुनने पर बिना सुना भी सुना हो जाता है जिसके मनन करने पर बिना मनन किया हुआ भी मनन हो जाता है इत्यादि जो बातें कही थी वो कौन सा है वो सदैव सौम्य इधम अग्र असी जो वो सत था वो ये सत है तत्व है तो अब ये अर्थ करते हैं असी का अस्थि वे करते शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ जी ने ये अर्थ किया पहले वाला जो अद्वैत वाला अर्थ बताया था शंकराचार्य जी ऐसा अर्थ करते हैं दूसरा जो अर्थ बताए शिवशंकर शर्मा जी काव्यतीर्थ वो इस तरह से अर्थ करते हैं अब इसकी तीसरी भी एक और संगति है नारायण स्वामी जी भी इसके व्याख्याकार हुए हैं तो चूंकि शास्त्रों के सबके परिप्रेक्ष्य में अद्वैत तो स्वीकार्य होता नहीं है त्रैतवाद है आत्मजी ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अलग अलग है तब इसके, इसके लिए कैसे अर्थ करते हैं यहां पर वो पृष्ठभूमि में ईश्वर ही अर्थ लेते हुए चलते हैं उसके लिए कहते हैं तत्त्वम असि वो असि को असि ही रखते हैं मध्यम पुरुष का ही और वो श्वेतकेतु के लिए ही असि को बोलते हैं हे श्वेतकेतु असि तो तत्त्वम असि तत्व असी, तो तत असी। वह तत का अर्थ लेते हैं तस्य तस्य कस्य ईश्वर से त्व असी उसी ईश्वर का ही तू है तू भी उसी ईश्वर का है अब कैसे संगति लगाते हैं तो पीछे जो कहा स या एशो अणिमा एक तत्म सर्वम इसे आत्मा वाला ही ये सब कुछ है तो तत्व मसी तत्व असी उसी ईश्वर का तू है उसी की आत्मा वाला भी तू ही है जैसे ही ये सारा संसार उस परमात्मा की आत्मा वाला है परमात्मा के आश्रय वाला है ऐसे तू भी उसी आश्रय वाला है तू भी उसी का ही है तो तत् मतलब वहां पर तस् तस्व असी तू उसी का ही है अब यहां वो अद्वैत वाला नहीं रहता कि तू ब्रह्म है उसका तू है वो अलग है परमात्मा ब्रह्म और तू तो अलग है ही जीवात्मा तस् त्व असी तस् ईश्वरस्य से त्वम असी ये तीसरा अर्थ है और मुनि जी ने भी उपनिषद की व्याख्या की है उन्होंने तत्त्वम असी का अर्थ तो वही रखा जो अद्वैत वाले रखते हैं शाब्दिक रूप से वह तू है तू वही है लेकिन तत् का मतलब वह कौन उन्होंने पीछे की सारी व्याख्या आत्मा परक पर की है। अभी जो शुरू के तीन अर्थ मैंने आपके सामने रखे उसमें पहले की सारी व्याख्या ब्रह्म परक है परमात्मा परक पर है और फिर तीन तरह के अर्थ हैं। अब ये तत्त्वम असी का शाब्दिक अर्थ तो तू वही है ये तो कहा पर वो तू कौन है पीछे जो सारा वर्णन किया उन्होंने आत्मापरक व्याख्या की है वो जो सत्य था वो आत्मा था कि मन किससे जुड़ा हुआ है उस आत्मा से प्राण से जुड़ा हुआ है आत्मा के आधार से ही ये सारा है तो पिछली सारी व्याख्या उन्होंने आत्मा परक लेते हुए तत्त्वम असी करके संगति लगाई ठीक है चार व्याख्याएं एक व्याख्या और सुन लो तो देखो शुरू में क्या कहा था स य एशो अणिमा वह जो ये अणुस्वरूप है ऐतद आत्म सर्वम उस स्वरूप वाला उस आत्मा वाला ये सारा कहा ऐतद आत्म्यम तो अब यहां जो कहा तत्त्वम असी तो तत् का मतलब है तदात्म्यम त्वम असी उस आत्मा वाला तू है तत् का मतलब तदात्म्य ऐतद आत्मय तत् दोनों प्रयोग होते हैं ये हट भी जाता है तो जैसे पीछे कहा एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा एतद इसी आत्मा वाला यह सब कुछ है वो सत्य है वो आत्मा है स आत्मा यहां एक वाक्य पूरा कर दिया तत्सत्यम एक वाक्य हो गया स आत्मा एक वाक्य हो गया और तत्वम असी श्वेत के तो है श्वेत के तो तू भी तदात्म्य है वो तेरे अंदर भी विद्यमान है वो तेरा भी आश्रय है जैसे इन सब का आश्रय है जैसे इन सबकी आत्मा वो है वैसे तेरी आत्मा भी वो है तत्वम असी तो तम श्वेत के के लिए ही लेते हुए तत्का मतलब लिया तदात्म्यम ए तदात्म्यम तदात्म्यम ये पीछे की संगति की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग हो सकता है ए तदात्म्यम तदात्म्यम तू भी उसी आश, आश्रय वाला है तो पहले वाली व्याख्या अद्वैत परक है बाकी चार की व्याख्याक है पहले वाली व्याख्या में आत्मा और परमात्मा की एकता मान करके हैं और बाकी चारी व्याख्याओं में आत्मा और परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता पृथक पृथक सत्ता मानकर के व्याख्या है अब इससे वो तृप्त नहीं हुआ इतना बताया कुछ तो बताया लेकिन उसके लिए बच्चा है अभी तो बोले लेकिन उसकी उत्सुकता थी श्वेतकेतु केतु की तो बोले भूय एवं माँ भगवान विच्पाएतु भगवान मेरे को तो और बताओ आप इसमें अभी पूरी तृप्ति नहीं हुई है तो पिता ने कहा उद्दालक ने था शुभ मई थी हो वो ठीक है तेरे को और बताता हूं मैं पूछिए था बोलो तत्व श्वेत के तो ये बहुत तो बड़ा वाक्य है माना जाता है ये अध्यात्म में तत्व मसी, मसी। महावाक्यों में से तत्व है तत्व आगे चले फिर बोलिए <laughs> बिना विद्वान भी तो व्याख्या हो सकती है कुछ के नाम है कुछ वैसे भी तो हो सकती है ना तो वो व्याख्या तो किसी पुस्तक में तो नहीं मिली पांचवी जो व्याख्या है तो मेरे को ये समझ में आया कि ऐसी व्याख्या हो सकती है इसकी तो और तो कहीं नहीं मिली मेरे को वे भी वही तो उसमें स्थित है ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तत्व मसी यानी वो उसमें स्थित है उस दृष्टि से उसका कथन कर दिया जाता है वो जैसे कि वो अहम ब्रह्माष्टमी में भी यही बात है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं महर्षि ने वो खोला भी है तत्व मसीह तो उसमें स्थित है वो भी कर सकते हैं तो ये ये भी एक व्याख्या है तू तू भी उसी में स्थित है।, है हाँ तस्मिन त्व तो असी हाँ तस्मीन त्वसी तो बिल्कुल तत्का मतलब तस्मीन भी हो सकता है उसमें तू है तस्मिन तत्का मतलब तस्मीन तस्से त्व तस्मीन तस्मिन, तो तस्मिन तो ये बातें हो सकती ठीक है आगे देखिए अब और पूछा कि भाई और बताओ कुछ मेरे को तो उद्दालक उसको और बता रहे यथा सोम्य मधु मधु कृतो निस्तिष्ठी ये आत्मा परमात्मा के बारे में बताया था कि परमात्मा आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाता है वो बताना पड़ रहा है हम उसमें स्थित होते हुए भी हम उसको जान नहीं पा रहे हैं वो हमारा आश्रय है तो भी हम उसको जान नहीं पा रहे इस बात को बताने के लिए समझा रहे यथा सौम्य मधु मधु, मधु कृतो जैसे मधु को करने वाली यानी मधु शहद को प्राप्त करती हैं, लेती हैं उसमें बैठती हैं रस में उसको लेती हैं तो नानात्य नानात्यनाम वृक्षाणाम रसान समवहारम एकताम रसम गमयंती भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों से उसको लेकर के आती हैं, कभी यहां से कभी वहां से कभी वहां से और उसको एकत्व को प्राप्त करवा देती है वो सारा का सारा एक जैसा हो जाता है शैत को हम देखते हैं तो हमें भेद नहीं पता लगता है वो सारा बिल्कुल एक रस हो जाता है ते यथा तत्र न विवेकम लभनते तो जैसे वो मधु वो रस इस विवेक को भेद को प्राप्त नहीं कर पाते आए तो अलग अलग जगह से हैं अलग अलग वृक्षों से अलग अलग नाम वाले वृक्षों से पुष्पों से तो लेकिन ते यथा तत्र न विवेकम लभनते अमुष्य अहम वृक्ष से रसो अहम अस्मी अमुष्य अहम वृक्ष रसो अस्मी वो रस जैसे चेतन मानते हुए कथन कर रहे हैं कि जैसे उनको ये नहीं पता लगता कि मैं इस वृक्ष का रस रसू मैं इस वृक्ष का रस रसू मैं इस वृक्ष का रस रसू ये उनको पता नहीं लगता है नरगुल मिल जाते हैं उनको पता नहीं रहता है। ये बूंद ये मधु की बूंद ये बूंद किस वृक्ष से बनी है ये नहीं पता लगता बहुत चीजों से मिलके बनी हुई होती अर्थात इनका जो आश्रय है उसका वो पता नहीं लगा पाती जो उनका आधार है मूल स्रोत है उसका पता नहीं लगा पाती तो एवं एवं खलू सौम्य इम प्रजा सती संपत न विधु सती संपेटी तो ये जो सारी प्रजाएं हैं जीव हैं ये सारे के सारे सती सतीसंपद उस सत्य में प्राप्त होते हुए भी उस चेतन में उस ब्रह्म में होते हुए भी उसको प्राप्त करते हुए भी उसमें रहते हुए भी न विधु वो नहीं जानती हैं कि सती संपत्तियामहे हम इसको प्राप्त हो रही है हमने इसमें लीन है इसमें अवस्थित है इसमें होती हुई भी इसको नहीं जान पाती ये केवल संबंध की दृष्टि से है इसको उस रूप में नहीं कि जैसे वृक्ष से वो रस निकल निकल करके आता है ऐसे ये आत्माएं भी उस परमात्मा से निकल निकल करके आ रही हैं और उनको पता नहीं लग रहा है इस उदाहरण का अभिप्राय मात्र इतना कि वो मधु की बिंदु जैसे ये नहीं जानते कि हमारा आधार क्या है हम किसके किस पर केंद्रित है ये उनको पता नहीं रहता है ऐसे ही उनका आधार होते हुए भी उनको पता नहीं रहता है ऐसे ही सब जीव उस परमात्मा में रहते हुए भी उसको पता नहीं लग पाते कि हम उसमें हैं हम उसके आधार पर जी रहे हैं हमें तो यही प्रतीति होती है कि हम वायु पर निर्भर हैं हम जल पर निर्भर हैं हम अन्न पर निर्भर हैं इत्यादि हम शरीर पर निर्भर हैं औरों पर निर्भर है लेकिन उस परमात्मा के आश्रय से हम जी रहे हैं ये प्रती तो नहीं होती सामान्य रूप से बस उसी को बताना चाहते हैं इन सब के पीछे भी आधार वो परमात्मा है तो वास्तव में हमारा आश्रय वो है आगे तह यह व्याघ्रो व सिंहो वृको वराहो व कीटो वा पतंगो वंशो व मशको व यद्यद भवंती तद आभवंती तदाभवंति तदा बोले आत्माएं जो जो कुछ भी होती है चाहे व्याघ्र बने चाहे सिंह बने भेड़िया बने वराह सुअर बने कीड़ा बने पतंगा बने दंश करने वाले जो होते हैं मशक बने मच्छर बने जो कुछ भी होते हैं वो सब के सब वही होते हैं। ये जितनी भी हैं आत्माएं हैं तो इच्छा कुछ भी बनते रहे ये होते वही हैं, उसी से होते हैं उसी के आश्रय में रहते हैं ये कुछ भी बनते रहे इसकी इस तरह से अर्थ कि एक तो आत्मा है, एक ही आत्मा इन सब चीजों के अंदर जाती अलग अलग शरीर को धारण करती है कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि शेर है तो शेरी बनता रहेगा मच्छर है तो मच्छर तो ही बनता रहेगा मनुष्य है तो मनुष्य ही बनता रहेगा ऐसी भी मान्यता है तो ऐसा ना हो कि वो आत्मा कहीं भी इनमें जाती है और ये आत्मा कहीं भी जाए किसी भी शरीर में जाए वो सब उसी के आश्रय से रहती है उसी परमात्मा के आश्रय से रहती है आगे सो अणिमा फिर वो की वही पंक्ति यहां पर दे रहे ये जो वो अणिमा है ये जो सूक्ष्म तत्व है कौन सा सूक्ष्म तत्व जिसके आश्रय से सब हैं, ये सारी प्रजाएं जिसके अंदर हैं, जो उसको नहीं जानती हैं वो अणु तो स एशो अणिमा ये तद आत्म्यम इदम सर्व वो की वो पंक्ति है इस आत्मा वाले ये सब के सब हैं तत्सत्यम वह सत्य है स आत्मा वह आत्मा है तत्व मसी श्वेत के तो। अब तत्व के वही पांच छह सात आठ जो भी हैं उनमें से एक संगत अर्थ हे श्वेत के तो तू उसमें आश्रित है उसमें तू है उस आत्मा वाला तू है वो तत्व है इस प्रकार से वही तू है उसी के आश्रय वाला है भूया एवं मां भगवान विद्यापय तू यति कहा कि अभी भी तृप्त नहीं हुआ वो बोले और बताओ इस बारे में कहा तथा सौम्य ये हो ठीक है और बताते हैं तो आगे और बताएंगे आज का पाठ इतना ही रखते प्रणौतम बो